महाभारत शांति पर्व त्रयोविंशोध्याय व्यास जी का शंख और लिखित की कथा सुनाते हुए राजा सुद्युम्न के दंड धर्म पालन का महत्व सुनाकर युधिष्ठिर को धर्म में ही दृढ़ रहने की आज्ञा देना वै सम्पाच एव मुक्त कौंतुन पांडव नोवाच किंजित कौरभ्य तथो दुन नो ब्रवी वै सम्पाण जी कहते राजन निद्रा विजय अर्जुन के ऐसा कहने पर भी गुरुकुल नंदन पांड पुत्र कुंती कुमार युधिष्ठिर जब कुछ न बोले तब व्यपान व्यास जी ने इस प्रकार कहा सौम्य सत्य में तुधि शास्त्र धिष्ठ परो धर्म ग्यास जी बोले सौम्य युधिष्ठिर अर्जुन ने जो बात कही है वह ठीक है शास्त्रोक्त परम धर्म बृहस्थ आश्रम का ही आश्रय लेकर टिका हुआ है स्वधर्म चरधर्म्ञाशास्त्र नृज्य तवार्यम विधीयत धर्मज्ञ दृष्टे तुम शास्त्र के कथनासार विधिपूर्वक सुधर्म का ही आचरण करो तुम्हारे लिए गृहस्थ आश्रम को छोड़कर वन में जाने का विधान नहीं है गृहस्थम भी सदा देवा पितर तीर्था भृत्याश उपजीवंतीम ही पते ही पृथ्वीनाथ देवता पितर अतिथि और भृतिगण सदा गृहस्थ को ही आश्रय लेकर जीवन निर्वाह करते हैं अतः तुम उनका भरण पोषण करो से च पशुस्थ भूता चनाधि गृहस्थैर धारिय तस्थो गृह जनेशर पशुपक्षी तथा अन्य प्राणी भी गृहस्थों से ही पालित होते हैं अतः गृहस्थे सबसे श्रेष्ठ है सौय चतुर्णतेषा आश्रमा दुराचर चारो आश्रम आश्रम ऐसा है जिसका ठीक-ठीक पालन करना बहुत कठिन है जिनके इंद्रिया दुर्बल है उनके द्वारा गृहस्थ धर्म का आचरण दुष्कर है तुम अब उसी दुष्कर धर्म का पालन करो वेद ज्ञानम तते कृष्ण तपस्ता महान पितृपयता तुम्हें वेद का पूरा पूरा ज्ञान है तुमने बड़ी भारी तपस्या की है इसलिए अपने पिता पितामहों के इस राज्य का भार तुम्हें एक धुरंधर पुरुष की भांति वहन करना चाहिए तपोय तथा विद्या भैक्ष संयप ध्यानशील तुष्टिज्ञानं शक्ति ब्राह्मण महाराज ज्येष्ठा संसिधिकारिका महाराज तपय्ञ विद्या इंद्रियम ध्यानवास का स्वभाव संतोष और यथाशक्ति शास्त्र ज्ञान ये सब गुण तथा चेष्टाएँ ब्राह्मणों के लिए सिद्धि प्रदान करने वाली है क्षत्रियां तो कक्षा भी तवापे विदिम यज्ञ विद्या समुत्थान असंतोष दंडधारण मुग्रजा परिपाल वेद ज्ञानम तथा कृष्ण तप सुचरिम तथा द्रवणोपार्जनम भूरि पात्रे चतिदनम एकता कर्मा सुता विषा पते एवं लोक मम चयती अजातना प्रजानाथ अब मैं पुनः क्षत्रियों के धर्म बता रहा हूँ यद्यपि वह तुम्हें भी ज्ञात है यज्ञ विद्या अभ्यास शत्रुओं पर चढ़ाई करना राज लक्ष्मी की प्राप्ति से भी कभी संतुष्ट न होना दुष्टों को दंड देने के लिए उद्यत रहना क्षत्रिय तेज से सम्पन्न रहना प्रजा की सब ओर से रक्षा करना समस्त वेदों का ज्ञान प्राप्त करना तप सदाचार अधिक द्रव्योपार्जन और सत्पात्र को दान देना ये सब राजाओं के कर्म हैं जो सुंदर ढंग से किए जाने पर उनके ये लोग और परलोक दोनों को सफल बनाते हैं ऐसा हमने सुना है बले कुंती नंदन में भी दंड धारण करना राजा का प्रधान धर्म बताया जाता है क्योंकि क्षत्रिय में बल की दृतीय स्थिति है और बल में ही दंड प्रतिष्ठित होता है एकता विद्या क्षत्रियाणाम राज्य कारि काम चापी बृहस्पति राजन ये विद्याएं अर्थात धार्मिक क्रियाएं क्षत्रियों को सदा सिद्धि प्रदान करने वाली है इस विषय में बृहस्पति जी ने इस गाथा का भी गान किया है भूमि रितो निगिर सर्पया राज विरोधारम ब्राह्मणम चा, चा प्रवासिन जैसे सांप बिल में रहने वाले चूहे आदि जीवों को निगल जाता है उसी प्रकार विरोध न करने वाले राजा और प्रदेश में न जाने वाले ब्राह्मण इन दो व्यक्तियों को भूमि निगल जाती है सुध्युम चापि राजर्षि स्रूजसे दंडधारणा प्राप्तवान्मा सिद्धिम दक्ष प्राचेतसो यहाँ सुना जाता है कि राजर्षि सुध्युमे दंडधारण के द्वारा ही प्रचेता कुमार दक्ष के समान परम सिद्धि प्राप्त कली युधिष्टिर्वाच भगवन्कमण कम वसुधा ऋप संसि परमा प्राप्त श्रोतम इच्छा मितम नृपम युधिष्ठि ने पूछा भगवन् पते किस कर्म से परम सिद्धि प्राप्त कर ली थी मैं उन नरेश का चरित्र सुनना चाहता हूँ पुरातन शिखित्रतर भ्रतौ व्यास जी ने कहा युधिष्ठिर इस विषय में लोग इस प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया करते हैं संख और लिखित नाम वाले दो भाई थे दोनों ही कठोर व्रत का पालन करने वाले तपस्वी थे तयोराव साम रमणी पृथक पृथंग नित्य पुष्प फल उपहत तो बाहूदाम बहुधा नदी के तट पर उन दोनों के अलग अलग परम सुंदर आश्रम थे जो सदा फल फूलों से लदे रहने वाले वृक्षों से सुशोभित निष्प्रांतोद्र एक दिन लिखित शख के आश्रम पर आए दैव इच्छा से शंख भी उस समय आश्रम से बाहर निकल गए थे भ्रतु शिखित फलायास्युतु पिश्रभो भक्ष यास भाई संघ के आश्रम में जाकर लिखित ने खूब पके हुए बहुत से फल तोड़कर गिराए और उन सब को लेकर मे ब्रह्मर्षि बड़ी निश्चिंतता के साथ खाने लगे भक्ष्य तस्में भक्ति अत्यवंप्या भक्ति दृष्टि शंखो भारतम्रवीत कुतः फलान्यप नाप्ता के न ना खादी वे खा रहे थे कि शंख भी आश्रम पर लौट आए भाई को फल खाते हुए शंख ने उनसे पूछा तुमने ये फल कहाँ से प्राप्त किए हैं और किस लिए तुम इन्हें खा रहे हो सो सोभ्र भ्रातरम जेष्ठम उपसृत्याभिवाद्यव गृह मैं तीप्रह निवा लिखित ने निकट जाकर बड़े भाई को प्रणाम किया और हँसते हुए से इस प्रकार कहा भैया मैंने ये फल यहीं से लिए हैं तमब्रवीत तथा शंख तीव्ररोष सामेय तया कृतमद्यादा तब शंख ने तीव्ररोष में भरकर कहा तुमने मुझसे पूछे बिना स्वयं ही फल लेकर यह चोरी की है गाजाद्य स्वर्म कथयस्य वे अदत्ता दानमें कुतम पार्थिव सत्यम तेनम तुम विदिवाच तनुपालय शीघ्रम धारय चौरस्य ममदंडरा अतः तुम राजा के पास जाओ और अपनी करतूत उन्हें कह सुनाओ उनसे कहना निपश्रेष्ठ मैंने इस प्रकार बिना दिए हुए फल ले लिए हैं अतः मुझे चोर समझकर अपने धर्म का पालन कीजिए चोर के लिए तो नियत दंड हो वह शीघ्र मुझे प्रदान कीजिए वचनान्त वचना महाबाहो बड़े भाई के ऐसा कहने पर उनकी आज्ञा से कठोर व्रत का पालन करने वाले लिखित मुनि राजा धृत राजा सुन के गए द्वारों से जब यह बात सुने कि लिखित मुनि आए हैं तो वे नरेश अपने मंत्रियों के साथ पैदल ही उनके निकट गए राजा तमब्रवी सम धर्मवितम चक्ष भगवन राजा ने उन धर्मज्ञ मुनि से मिलकर पूछा भगवान आपका सुहागमन किस उद्देश्य से हुआ है यह बताइए और इसे पूरा हुआ ही समझिए एव मुक्त कैसे तत्मती अर्जुन के इस प्रकार कहने पर उनके इस तरह कहने पर विपृषि लिखित ने सुम्न से कहा राजन पहले यह प्रतिज्ञा कर लो कि हम करेंगे उसके बाद मेरा उद्देश्य सुनो और सुनकर उसे तत्काल पूरा करें अनश्रेष्टान गुरु नाम फलान ए मनु जर जम मनुभम मनु जर भक्षितानि रे महाराज त्रमा साधि दर्शेठ मैंने बड़े भाई के दिए बिना ही उनके बगीचे से फल लेकर खा लिए हैं महाराज इसके लिए मुझे शीघ्र दंड दीजिए सुद्युम्नोवाच प्रमाणम चेन्मतो राजा भवतो दंड धारण अनुमे तथा हेतु सद्राह्मण शुद्म ने कहा ब्राह्मण शिरोमणि यदि आप दंड देने में राजा को प्रमाण मानते हैं तो वह क्षमा करके आपको लौट जाने की आज्ञा दे दे इसका भी उसे अधिकार है स भवानभ्य उद्यात चुति कर्मा महावृत ब्रूही कामान्यास तो कर आप पवित्र कम करने वाले और महान व्रतधारी हैं मैंने अपराध को क्षमा करके आपको जाने की आज्ञा दे दी इसके सिवाय यदि तुम्हारी कामनाएं आपके मन में हो तो उन्हें बताइए मैं आपके साथ आपके आज्ञा का पालन करूंगा व्यास चन सद्यमान ब्रह्म से पार्थिव महात्मा नान्यम स वार्वा दंडाधु तेवरम व्यास जी ने कहा महाराज राजा सुद्युम्न के बारंबार आग्रह करने पर भी ब्रह्मर्षि लिखित ने उन्हें दंड के सिवा दूसरा कोई वर नहीं दे, दे मांगा तत स पृथ्वी पालो लिखित से महात्मन करौ प्रख्य धृतदंड तब उन भोपाल ने महामना लिखित के दोनों हाथ कटवा दिए दंड पाकर लिखित वहां से चले गए सग्रवा भ्रतरम शंखम आर्तरूप्रभतदंड दुर्बुद्धे भवा सतमती अपने भाई शंख के पास जाकर लिखित ने आर्त होकर भैया मैंने दंड पा लिया मुझे दुर्बुद्धि के उस अपराध को आप क्षमा कर दे कुलम नम्मा अस्मिन जगती विस्तृत धर्मस्तुते व्यति ततस्ते निष्कृति कृत शंख बोले धर्मज्ञ मैं तुम पर कुपित नहीं हूं तुम मेरा कोई अपराध नहीं करते हो ब्रह्मण हम दोनों का कुल इस जगत में अत्यंत निर्मल एवं निष्कलंक है तुमने धर्म का उल्लंघन किया था अतः उसी का प्रायश्चित किया है तो हम तम गहुता शीघ्र तर्पयस्वि देवान ऋषिधर्मे मन प्रथा अब तुम शीघ्रे बहुधा नदी के तट पर जाकर विधिपूर्वक देवताओं ऋषियों और पितरों का तर्पण करो भविष्य में फिर कभी अधर्म की ओर मन न ले जाना तस् तद्वचनम्वा शिखित सदा अवगा झापा पुण्या उदका प्रचक्रवे दुरा तत कर बाबा सुनकर लिखित ने उस समय पवित्र नदी बहुधा में स्नान किया और पितरों का तर्पण करने के लिए चेष्टा आरंभ की इतने ही में उनके कमल सदृश सुंदर दो हाथ प्रकट हो गए तत स विस्व तो भ्रतु दर्शयामा सत ततस्तम ततम चिशंका तदनंतर लिखित ने चकित होकर अपने भाई को वे दोनों हाथ दिखाए तब शंख ने उनसे कहा भाई इस विषय में तुम्हें शंका नहीं होनी चाहिए मैंने तपस्या से तुम्हारे हाथ उत्पन्न किए हैं यहाँ देव का विधान ही सफल हुआ है लिखित वाच हुआ चिंतयापूत पूर्वमेव महादते ये तब वीरम इद्र समझ सत तब लिखित ने पूछा महातेजस्वी द्विजश्रेष्ठ जब आपकी तपस्या का ऐसा बल है तो आपने पहले ही मुझे पवित्र क्यों नहीं कर दिया शंख वाचम एवमे तमयाकार्यम ना हम दंड सपू तो नरपति तम चापी पितृ भी शंख बोले भाई यह ठीक है मैं ऐसा कर सकता था परंतु मुझे तुम्हें दंड देने का अधिकार नहीं है दंड देने का कार्य तो राजा का ही है इस प्रकार दंड देकर राजा सुद्युम्न और उस दंड को स्वीकार करके तुम पितरों सहित पवित्र हो गए वाचन स राज्ञा पांडवश्रेष्ठ श्रेयान्व कर्मणा प्राप्तवान्द्धि दक्ष प्राचेतो यहा जी कहते हैं पांडव श्रेष्ठ उस दंड प्रदान रूपी कर्म से राजा उच्चतम पद को प्राप्त हुए उन्होंने प्रजेताओं के पुत्र की की थी। धर्म के महाराज प्रजाजनों का पूर्ण रूप से पालन करना ही क्षत्रियो का मुख्य धर्म है दूसरा काम उसके लिए कुमार्ग में, कुमार्ग में के तुल्य है अतः तुम मन को शोक में न डुबाओ भ्रातुर्रत्रधर्मो मुंडन धर्म के ज्ञाता तत्पुरुष तुम अपने भाई की हित कर बात सुनो राजेंद्र दंड धारण ही क्षत्रिय धर्म के अंतर्गत है मुड़ मुड़ाकर कर सन्यासी बनना नहीं इस त्री महाभारत शांति परवलि ही राजधर्मानुशासन परवलि व्यास व्यासवाके त्रयविंशोध्याय हव इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत राजधर्मानुशासन पर्व में व्यास वाक्य विषय तेईसवा अध्याय पूरा हुआ